जो है आप पर अपने को अबर आपके आप रेडियो मधु वन नाइनटी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हम लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताते हैं और कभी कभी किसी सिंगर का इंट्रोडक्शन भी देते हैं और उनकी जीवन कहानी को सुनाते हैं आज के शो में हम लोग बजाए किसी राख के ऊपर पर्टिकुलर बात करने के बजाय हमारे साथ जीतू जैक्सन जी है जो लोकप्रिय गायक है काफी समय से इस ऑक्यूपेशन में रहते हुए साथ साथ काफी समाज सेवा को भी वो कर रहे हैं जैसे कि पेड़ लगाना बेटी बचाओ इस तरह का अभियान भी शुरू कर दिया है सिंगिंग के प्रोफेशन के साथ साथ समाज सेवा से भी वो जुड़े हुए हैं तो आइए आप सभी की तरफ से संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में जीतू जैक्शन जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जीतू जैक्शन जी मैं जानना चाहूंगा कि आप इस गायक यानी सिंगिंग के इस प्रोफेशन में किस तरह से आपका आना हुआ और सबसे पहला जो परफॉरमेंस है वो कहाँ और कैसे आपने किया था मैं गुजरात भावनगर से हूँ जी जी और मैं पहले डांसर था <laughs> और लोग बोलते हैं कि छोटे घर के कलाकार कभी आगे नहीं आते <laughs> लेकिन मैं बहुत पहले से मेहनत करता था मैं ऑटो रिक्शा चलाता था बाद में पढ़ता रहा बाद में आज खुद की स्कूल है बाद में मेरी आवाज़ आई भगवान ने मुझे अच्छी आवाज़ दी उसकी बदौलत पर मुझे आज सब भगवान ने खुशी दे दी तो उसके साथ साथ मैं सबको यही बोलता हूं कि कोई लोग बोलते हैं कि भैया कोई अभियान करो तो कोई ऐसा बैनर के तल पे करो लेकिन मैं यही बोलता हूं कि हम खुद भी ये अभियान करें क्योंकि मैं जो अभियान कर रहा हूं तीन साल से वो बेटी बचाओ अभियान व्यसन मुक्ति अभियान और पर्यावरण संरक्षण तो सबको बोलता हूँ कि व्यसन से मुक्त रहिए और भ्रूणत्या मत कीजिए और शिक्षण पर बहुत सारा ध्यान दें अपने बच्चों को यही मेरी सबसे अनुरोध है एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपने सिंगिंग के बारे में जाना गाना सीखा आपने उसके बाद सबसे पहला परफॉर्मेंस जो आपने किया वो कहाँ पर किया कैसे किया वो बताए मैंने सबसे पहले परफॉर्मेंस मेरा डांसर था मैं पहले तो मेरे डांसिंग सो में ही मेरे ऑर्केस्ट्रा वालों को बोला कि मुझे गाना गाना है तो उसने बोला कौन सा गाना तो मैंने वो गाना गाया जो कृष्ण का गाना था वो गाने के शब्द थे ओ कृष्णा यू आर द ग्रेटेड म्यूजिशन ऑफ दिस वर्ल्ड ये मेरी लाइफ का पहला गाना है अच्छा अच्छा थोड़ा सा दो लाइन गुनगुनाइये उस गाने को ओ कृष्णा यू आर द ग्रेटेड म्यूजिशन ऑफ दिस वर्ल्ड ओ कृष्णा You are the greatest musician of this world। धन्यवाद बहुत ही प्यारा सा आपका है चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने कहा कि समाज सेवा से जुड़ना या बेटी बचाओ या वृक्ष अभियान जो है वन जागरूकता अभियान जो आप कर रहे हैं ये कैसे आपने सोचा किस लिए सोचा और क्यों कर रहे हैं वो कहते हैं ना कि परिवर्तन आते हैं इंसान में तो तीन चार साल से हुँ? मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ ऐसे रास्ते पे चलूं कि जिसके बदौलत पे लोगों को कुछ अपने फैमिली में अच्छी राह आए इसलिए मैं तो कलाकार हूं मुझे कोई सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है जहां भी जाता हूं मेरे शोक के साथ ये अभियान करता हूं इसलिए ये अभियान को मुझे खुद के पैसे से कोई तकलीफ नहीं होती है तो मैं सबको डायरेक्ट ही मिलता हूँ सभी छोटे छोटे कस्बों में सब पहचानते हैं इसलिए सबको बोलता हूँ कि भैया व्यसन से मुक्त रहिए अपने परिवार के लिए और मैं जब यहाँ आया इस ब्रह्म कुमारी संस्था में नहीं। नहीं। तो मैंने जो अभियान छेड़ा है वो सब मुझे यहाँ दिखाई दिया और मैंने अनुभव किया जैसे कि जो मैं बेटी बचाओ अभियान चला रहा हूँ तो यहाँ कौन चला रहा है ये अभियान यहाँ सब बेटिया ही कर रही है न नहीं। नहीं। और पर्यावरण संरक्षण तो मैंने यहाँ पर्यावरण का वातावरण देखा मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो महात्मा गांधी जी को भी स्वच्छता बहुत पसंद थी तो यहाँ भी इतनी अच्छी स्वच्छता है तो हमें आत्मा में इतनी खुशी हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि यहाँ का परिसर के बारे में आपने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है चलिए आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का विकास कब और कैसे होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ मुझे अपने जीवन में कुछ करना है ये एक इच्छा रहती है लेकिन कई लोग इसमें बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी आखिरी तक ये इच्छा बनी रहती है तो आपके जीवन में इस तरह का क्या लक्ष्य आपका है और आपने वो पाया है या पाना है मैंने अभी तो पाया नहीं है ना तो मैं आगे जा कर क्योंकि सबको तो मैं कह नहीं सकता जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि आदिवासी को सर चाहिए तो मैं ये बोलता हूँ ये गलत है परिवर्तन आज 21वीं सदी चल रही है उसको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दीजिए तो उसमें चेंज आएगा लेकिन सबको ऐसा मत सोचो कि ये सब ऐसे गलत ही है मेरे ख्याल से वहाँ आप जाओ मेरे जैसे कलाकार और भी है जो ऐसे अभियान ले छोटे छोटे कस्बों में जाए उसमें स्वार्थ मत रखो अपने जेब से पैसे निकालो और वो जो सारा खर्चा आता है वो आप उसमें डालो और ये सारा अनुभव कीजिए और मैं यही बोलता हूँ कि बस जीवन में सभी के घर में सुख शांति हो मेरी चीज अच्छा है बहुत ही अच्छा एक लक्ष्य आपके अंदर है कि सबके जीवन में सुख शांति हो अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जो स्टेज परफॉर्मेंस आप करते हैं तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं जैसे समझो आपको किसी से निमंत्रण मिल गया ये प्रोग्राम करना है तो उसकी तैयारी कितने दिन के लिए कितना दिन लगता है आपको तैयार करने में और कैसा आप करते हैं जो भी मेरे पास है मैं आज जहाँ तक पहुँचाऊँ मैंने टीवी वी भी किए हैं मैंने प्लेबैक भी किया है मुझे गॉड गिफ्ट मिली मुझे कोई भी भाषा का कोई अर्थ मालूम नहीं है मुझे कोई राग रागणी भी नहीं आती है कोई सारे गामा पाधानी स कुछ भी नहीं आता है लेकिन गॉड गिफ्ट ऐसी है जो अभी अभी हमारे मुकेश भाई भावनगर वाले हैं ब्रह्मा वाले है। उसने मोबाइल में मुझे एक गाना सुनाया था तो उसने मुझे गाना सुनाया और वो गाना मैंने तैयार कर लिया वैसे ही मोबाइल में मैंने घर पे भी प्रैक्टिस नहीं की है और वो गाना मैं आज भी गा सकता हूँ सब सामने सब लोग बोलते हैं कि आप तो ब्रह्मा में आते भी नहीं है आपको ये गाना कैसे आता है तो मैंने बोला बस गॉड गिफ्ट है मुझे आ जाता है कौन सा गाना गुजरा सुनाइए आर है आप पर अपने को अब अरपन करे आपके कदम पे चल कर, नाम हम रोशन करे आरजू है आप पर जीतू जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने छेड़ा हमारे साथ जीतू जी आपको ज्यादा करके किशोर कुमार के गीत आप गाते हैं और आपको कैफ नाम से भी जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि वो किशोर दा का एक गाना जरूर सुनाएं। हाँ ये गाना मैं सभी युवा वर्ग को भी सुनाना चाहता हूँ जी की कई युवा वर्ग थक जाते हैं तो मैं यही बोलता हूँ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काँटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के और राही और राही ओ राही, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बार के थैंक यू तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा अभी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो रुक जाना नहीं तू हार के का चल के मिलेंगे साये बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों के चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही राही, ओ राही ओ ओ राही, राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के काटों के चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सिंगर जीतू जैक्सन जी से और बहुत ही अच्छी बात है उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने स्टेज शो के साथ साथ समाज सेवा को भी जोड़ते हैं पर्यावरण के साथ कैसे लोगों को जोड़ना ये वन जागरूकता अभियान को जोड़ देते हैं अपने प्रोग्राम के साथ में और वो अपने खुद के पैसे से करते हैं किसी से वो लेते नहीं है इसलिए उनके लिए ये अभियान करना बहुत ही सरल हो गया क्योंकि अपने प्रोग्राम में अपने रीति से वो इस समाज सेवा को जोड़ते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी संघर्ष आते जाते हैं तो आपके जीवन का जो संघर्ष का समय कब था और कैसे आप आपसे पार हुए बहुत छोटे घर से हूँ मैं मैं लॉरी चलाता था बाद में ऑटो चलाता था और साथ में पढ़ता गया मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी कलाकार बनूंगा नहीं नहीं। लेकिन बस वैसे ही ऑटो चलाते चलाते साथ में रेडियो ले घूमता था सिंगिंग आ गई डांस भी आ गया तो छोटे छोटे सभी के मैरिज शो में डांस करने जा रहा था सब ने बोला अच्छा डांस कर रहा है बाद में प्रैक्टिकल डांस भी प्रैक्टिकल सीखा मैंने और माइकल जैक्सन का जो डांस आता था ब्रेक डांस नहीं, नहीं। वो सब मैं करता था सबको एंटरटेनमेंट कराता बाद में बस रफ्तार शुरू हो गई मुझे कुछ सीखने की बहुत पहले से आदत है मैंने गुजराती रास गरबा जो हमारे फोक डांस थे गुजराती उसकी सभी आइटम जैसे रास अर्वाचीन प्राचीन खड़ावर उडो मेड़ो ये सब आइटम मैंने तीन साल इसकी ट्रेनिंग ली थी और बाद में मैं इसमें भी आगे निकल गया था रास गरबा में भी ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ सीखना है ये जो मैं अभियान कर रहा हूँ वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है नहीं। मैं अपने खुद से अपनी आत्मा से ही मुझे ऐसा लगा है कि चलो हम कुछ और राह ढूंढे और आपके जो ये रेडियो मधुबन तो सही बात है रेडियो पर मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो मैं सबको यही बोलता हूं यार जिंदगी में जागो तो मुस्कुराते जागो सोवो तो मुस्कुराते सोवो मौत आएगी जरूर लेकिन उसको भी गले लगा के जियो <laughs> बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए मैं आज जिस जगह पर बैठा हूँ जी जी मैं यही जगह पे ये जो रेडियो का नाम है वही गाना गुनगुनाना चाहता हूँ जी जी मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है थैंक यू <laughs> ये गाना क्यों पसंद है आपको बस जो मैं ये अभियान चला रहा हूँ जी वो पर्यावरण से जुड़ा है और सबको ये जो मधुबन खुशबू देता है तो कोई भी इंसान जैसे आदमी यहाँ खड़ा हूँ कैसे हूँ मैंने कुछ अच्छे काम किए इसलिए मेरी मेरी खुशबू औरों तक जाए और कोई मेरी राह पे चले मैं जैसे भगवान की राह पे चल रहा हूँ तो कोई मेरी लाइन पे चले कि चलो भाई हम भी ये अभियान करें सभी कलाकारों को मेरी बेनती है कि ये अभियान करो और कोई एक परिवार को खुशी देखो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं जो एक्टर होता है जो कलाकार होता है वो स्टेज पे जब भी जाता है कुछ अलग ढंग से कुछ नया चीज़ देने की कोशिश करता है पब्लिक को तो आपका क्या विचार रहता है आपने इस तरह के, के एक्टिविटीज की हो नया कुछ करने की तो वो थोड़ा सा बताइए पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे गॉड गिफ्ट है मैं कुछ सीखा नहीं हूँ मैं पहले मैंने एक्टिंग भी की है गुजराती फिल्म में मैंने दूरदर्शन में भी नेगेटिव रोल किया है सभी जगह पे वैसे ही चला जाता हूँ मुझे आत्मविश्वास है मुझ पर तो जब भी स्टेज पे आया लोगों को ऐसा लगा कि जीतू भाई कुछ अलग एंगल से दिखे देखे गए देखो तो मैं कुछ अलग करके रहता हूँ मुझे मालूम नहीं मैं क्या करता हूँ लेकिन जब भी जाता हूँ मैं पहले लोगों के दिल में बस जाता हूँ लोग मुझे देख के वो बोलते ही रहते हैं कि नहीं कुछ अच्छा सुनाएंगे जीतू भाई आज भी मैं यहाँ कुछ अच्छी तैयारी करके आया हूँ क्या क्या गाऊंगा वो मुझे मालूम नहीं है प्रोग्राम्स के बारे में बताइए जो आपने नया नया एक्टिविटीज़ की है उसके बारे में थोड़ा सा बताए मैंने वीडियो एल्बम में एक्टिंग की है और गुजरात के बहुत बड़े सिंगर हैं गौरांग व्यास वो संगीतकार भी है जो भारत के अविनाश व्यास संगीतकार थे उसके सन है उसके म्यूजिक में मैंने प्लेबैक दिया था और तू एक मारो वालूम उसमें मैंने एक्टिंग भी की है और मैंने प्लेबैक भी दिया है अहमदाबाद दूरदर्शन में मैंने चार गीतों का परफॉर्मेंस दिया था सदाबहार कार्यक्रम में दूरदर्शन में सुभाष सीरियल में भी मैं मैंने पात्र किया है फिल्म तो में, में भी मैंने काम किया है बस गौर गिफ्ट है। ये सब करता रहता हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके साथ जो है जहाँ भी आप जाते हैं और जहाँ जिस तरह की जरूरत होती है वैसे आप अपने आप को ढल देते हैं और वो चीज़ें लोगों को देते हैं जो उनकी मनसा में है तो ये आपको गॉड गिफ्ट है ये आप बता रहे हैं हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक्टर्स होते हैं लेकिन इस तरह की बातें सबके साथ ना भी हो जो आपके साथ हुई है मैं कहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपने गाया है गुजराती हिंदी जो भी गाना उसको गुनगुना दीजिए दो लाइन सुनाता हूँ मैं बस ऐसी जगह पे हूँ तो मैं एक गुजराती गाना है जी जो हम गुजरात में सबको बोलते हैं की एक बार हमारे गुजरात में आओ क्योंकि हमारे गुजरात में भगवान को भी आना पड़ा जैसे आपने यहाँ हम जो यहाँ आए हैं तो हमारी जो यहाँ सम्मान हो रहा है तो हम भी सबको बोलते हैं कि एक बार गुजरात आओ तो भगवान को भी आना पड़ा तो वो गाना है हे आ पुणा मलक नाम मायालु मानवी हे माया मिली ने तुम्हें आओ जो मारा मेहरबा ने ने मा। हे माया तमे मारा पुणाम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया हमें हमारे दोस्त जो लिस्नर्स है वो संगीत प्रेमी है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम का नाम है लोग संगीत सीखने के लिए सुनते हैं इस कार्यक्रम को एक गायक को किस तरह से अपने आप को सेट करना होता है किस तरह की मॉड्युलेशन करनी होती है क्या मेहनत करना चाहिए उसे वो बताइए गायक पहले तो व्यसन से मुक्त रहना चाहिए ठीक है बाद में उसको तीखा नहीं खाना चाहिए तेल हम्म वो बहुत कम खाना चाहिए और ठंडा पीना तो कभी भी नहीं फ्रिज का पानी भी नहीं सभी सिंगर को और ये जो बोलते हैं, वातावरण का बहुत उसमें ध्यान देना चाहिए बाहर निकले तो मुँह में कपड़ा बांध के निकलो जब भी गाना गाओ तो सबके साथ मत बोलो अपनी आवाज़ को रिलैक्स करो सुबह में एक घंटे उसका रियाज करो सुबह में बस और कुछ नहीं व्यसन से मुक्त रहो अपनी आवाज अच्छी बनेगी ये मैं सबको बोलता हूँ चलिए जीतू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो सिंगर है उसे हमेशा व्यसन से मुक्त रहना चाहिए अगर वेशन करता है तो मुश्किल में आ जाएगा और वेशन नहीं करता है तो उसकी कंठ अच्छा होगा और लोग बोलते हैं कि सभी सिंगर्स सभी कलाकार ऐसे वेशनी होते हैं तो मैं बोलता हूं ऐसी बात नहीं है सभी एक जैसे नहीं होते नहीं, नहीं। तो जो है उसको भी मैं बोलता हूं कि प्लीज आप वेशन से मुक्त रहिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया अपने शब्दों में और मुझे लगता है कि हमारे जो संगीत प्रेमी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को और वो भी समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है अगर वेशन से मुक्त रहेंगे तो ज़्यादा आप अच्छी तरह से अपने आप को अपनी आवाज़ को बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ जो दो तीन बातें याद रखने वाली हैं टीका तेल ये भी कम कर सकते हैं और फ्रिज का पानी अगर आप नहीं पियेंगे तो आपका जो गला है आपका जो वॉइस है वो बना रहेगा और आप अपने इस फील्ड में अच्छा मुकाम को पाएंगे बहुत जल्दी तो चलिए जाते जाते आप एक गाना जरूर सुनाएं हमारे लिसनर्स को सुनाएं मैं बाबा का गाना सुनाऊंगा आपको जी जाने क्या देखा मुझ में जाने क्या देखा मुझ में मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले ले कहा मेरे लाड ले आचल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी अपने बारे में और सिंगिंग के बारे में जो आपका नेचुरल चीजें हैं गॉड गिफ्ट आपका है वो आपने बताया थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में थैंक यू ओम शान आप सुन हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो जाने क्या देखो मुझु जाने क्या देखा मुझु मुझे, मुझे प्यार प्यार सोच करके आंखों में आसुआ मोती इन्हें बना गए दिल में लिया समाय नैनों से जादू करके नैनों से सार लिया मेरे लाडले ने कहा मेरे ला लेंगे दिन हमारे गागर में मन के मेरे गागर में मन के मेरे सागर को भर दिया अंतर में हिलो अपना बना के हमको अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया मेरे लाडले कहा मेरे